पातंजलोग प्रदीप साधनपाद सूत्र अठारह प्रकृति का जो माना है वह अध्यवसाय अभिमान आदि रूप प्रतिनियत कार्य से शून्य है चलनादी क्रिया शून्य नहीं है प्रधानात छोभ्य मणाच तथा पुंसह पुरातनात प्रादुरासीन महदीज प्रधानपुरत्मक क्षोभ्यम प्रधान से गुणों की विस्मावस्था से तथा पुरातन पुरुष से प्रधान पुरुषात्मक बीज का प्रादुर्भाव हुआ इत्यादि स्मृतियों में प्रकृति को भी क्षोभ नामक चलन माना है प्रकृतिर गुण प्रकृतिर्गुणसाम्य निर्विशेष्य मानवी चेष्टा यतः सब भगवान काल थी जते। हे मानवी निर्विशेष गुणसाम्य प्रकृति की जिससे चेष्टा होती है वह भगवान काल कहलाते हैं यहाँ स्पष्ट ही प्रकृति की क्रिया कही गई है और जहाँ कहीं पुरुष का भी क्षोभ श्रुति में आया है वह संयोग से उन्मुख होन रूप रू, गौर क्षोभ है क्योंकि संयोग की उत्पत्ति तो प्रकृति के कर्म से ही होती है प्रकृति के लिए जो निरवयव कथन वाले वाक्य हैं वे आरंभ अवयव का निषेध करते हैं वनांश वृक्ष के तुल्य अंशों का निषेध नहीं करते इससे एते प्रधानस्य गुणा ये प्रधान के गुण हैं इत्यादि वाक्य भी उपपादित हो गए वन के सदृश प्रधान अंशी के पनस आम अनार आदि के तुल्य गुण द्रव्य को अंश माना है जो सत्व आदि गुणों को प्रकृति का कार्यकथन करने वाला वचन है वह वचन व्यवहार के अभिप्राय से कहा गया है क्योंकि प्रकाशादि रूप फल से उपहित में सत्वादि शब्दों का प्रयोग होता है फलानुपधान दशा में वे प्रकृति रूप ही होते हैं फलोपहित तया ही सत्य आदि का व्यवहार दिखाई देता है यदि गुणों के प्रकृति का कार्य माने तो गुणों की नित्यता के सिद्धांत का विरोध होगा अखंड प्रकृति का विचित्र परिणाम असंभव है कदाचित संभव मान भी ले तो महत्व आदि दूसरे कार्य भी केवल प्रकृति से ही उत्पन्न हो जाएंगे गुणों की कल्पना व्यर्थ होगी शंका गुण रूप अवच्छेद के भेद से ही महत्व आदि कार्यों की उत्पत्ति होती है यदि यह कहें समाधान यह नहीं कह सकते ऐसा मानने में गुणों से ही सब कार्यों की सिद्धि हो जाएगी उनसे भिन्न प्रकृति की कल्पना व्यर्थ होगी यदि गुणोत् से अतिरिक्त प्रकृति हो तब गुण साम्यम अनुद सा... अनुद्रिक्तम अन्ूनम च महामते उच्चते प्रकृतिर हेतु प्रधानम कारण परम हे महामते गुणों की साम्यावस्था जो कि गुणों से न्यून या अधिक नहीं है पर कारण प्रधान हेतु या प्रकृति कहलाती है इत्यादि स्मृतियों में और सत्वरज तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही सत्व रजस और तमस की साम्यावस्था प्रकृति है इस सांख्य सूत्र में जो साम्यावस्था वाले गुणों को प्रकृति कहा है वह आसानी से संगत न होगा विशेषा विशेष लिंगमात्रालिंगानी गुणपर्वाणी ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मनः, परिणाम क्रम समाप्ति इत्यादि सूत्रों में और भाष्य में गुणों को ही मूल कारण कहने वाले वचन भी उत्पन्न न होंगे इत्यादि दूषण होंगे और साम्यावस्था प्रकृति के लक्षण में विशेषण नहीं है किंतु यदा कदाचित संबंध से प्रकृति का उपलक्षण है जैसे कि काग वाले देवदत्त के घर है यहाँ काकवत्व घर का विशेषण नहीं उपलक्षण है और वह न्यूनाधिक भाव से असंघनन अवस्था अकार्य अवस्था है उस अवस्था से उपलक्षित गुणत्व प्रकृति का लक्षण है महदादी से व्यावृत्त है महदादी में अव्याप्त है उसके सर्ग काल में भी गुणों को प्रकृतित्व की सिद्धि होने से प्रकृति की नित्यता की हानि नहीं होती ईश्वर सदा एक रूप है साम्यवस्था शून्य है उसमें भी प्रकृति का लक्षण अतिव्याप्त नहीं है गुणों के संबंध में प्रमाण के उपदर्शक भूतेन्द्रियात्मक विशेषण की व्याख्या करते हैं तदेतद भूतेति वह दृश्य भूत और इंद्रियात्मक है भूतभावेन का विवरण है पृथ्वी पृथिव्यादिना इसमें भी अवान्तर विशेष को कहते हैं सूक्ष्म स्थूलेन न सूक्ष्म है और पृथ्वी आदि महाभूत स्थूल है इंद्रिय भावे न इसका विवरण है श्रोत्रादिना श्रोत्रादि में भी अवान्तर विशेषों को कहते हैं सूक्ष्म स्थूलेन महद और अहंकार सूक्ष्म इंद्रियाँ हैं एकादश इंद्रियाँ स्थूल है इंद्रियों के संघात में ईश्वर कारण है